अध्याय नौ बॉक्सर के चोट लगे खुर को ठीक होने में बहुत समय लगा उन्होंने पवन चक्की का पुनर्निर्माण विजयोत्सव समाप्त होने के दूसरे दिन से ही शुरू कर दिया था बॉक्सर ने एक भी दिन के काम से अवकाश लेने से मना कर दिया था और इसे अपनी प्रतिष्ठा की बात बना ली थी कि कोई यह देख ना पाए कि वह दर्द में है रात में वह क्लोवर के सामने स्वीकारता कि उसका खुर उसे बहुत परेशान कर रहा है क्लोवर ने उसके खुर का इलाज जड़ी बूटियों से किया जिसे वह चबाकर तैयार करती और दोनों वह और बेंजामिन उससे गुहार करते कम मेहनत करने को उन्होंने उससे कहा एक घोड़े का फेफड़ा हमेशा काम नहीं करता लेकिन बॉक्सर नहीं सुनता वह उसको अनसुना कर देता वह कहता उसके पास केवल एक ही असली अभिलाषा रह गई है सेवा निवृत्ति की उम्र आने से पहले वह पवन चक्की को बने हुए देखना चाहता है शुरुआत में पशुफार्म के कानून को तैयार किया गया था तब सेवानिवृत्ति की आयु घोड़े और सुअरों के लिए बारह वर्ष थी बुढ़ापे की उदार पेंशन पर भी सहमति थी अभी तक कोई भी जानवर पेंशन के साथ सेवानिवृत्त नहीं हुआ था लेकिन कुछ समय से इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो रही थी अब जबकि उपवन के दूसरे छोर वाला मैदान जौ के लिए रखा जा चुका था अफवाह यह थी कि उपवन के एक कोने में घेरा बांधकर उसे सेवानिवृत्त जानवरों का चारागृह बनाया जाएगा घोड़े के लिए कहा गया कि पेंशन पांच सेर मक्का प्रतिदिन होगा और शरद ऋतु में पंद्रह सेर भूसा गाजर या कभी सेब जन अवकाश के दिन मिलेगा आने वाले वर्ष की ग्रीष्म के अंत में बॉक्सर 12 वर्ष का हो जाएगा इस बीच जिंदगी बहुत मुश्किल थी पिछले वर्ष की तरह शरद ऋतु बहुत ठंडी थी और भोजन और भी कम एक बार फिर खुराक घटाई गई सिवाय सुअर और कुत्तों की स्क्वीलर ने समझाया कि खुराक को लेकर सख्त समानता पशुता के सिद्धांत के विरुद्ध होता है वैसे भी उसे कोई मुश्किल नहीं होगी दूसरे जानवरों को सिद्ध करने में कि वास्तव में उनके पास आहार की कोई कमी नहीं थी चाहे जैसा भी दिख रहा हो फिलहाल के लिए निसंदेह यह आवश्यक पाया गया कि खुराकों में पुनः समायोजन करना पड़ेगा स्क्वीलर हमेशा इसे पुनः समायोजन कहता ना कि कटौती लेकिन जोन्स के दिनों की तुलना में प्रगति बहुत बड़ी बताता आंकड़ों को जल्दी और तीखे स्वरों में पढ़कर उसने उन लोगों को विस्तार से सिद्ध किया कि उनके पास ज्यादा जौ ज्यादा भूसा और ज्यादा कद्दू है जोंस के दिनों के मुकाबले वे कम घंटे काम करते हैं ज्यादा गुणवत्ता वाला पानी पीते हैं वे ज्यादा लंबी जिंदगी जी रहे हैं ज्यादा अनुपात में उनके शैशवकाल से बच्चे जीवित रह रहे हैं और उनके बाड़े में ज्यादा फूस है वे पिस्सुओं से कम ग्रसित हैं जानवरों ने उसके हर शब्द पर विश्वास कर लिया सच कहें तो जोंस और सब कुछ जिसका वह प्रतीक था उनके जानवरों की यादों से यह सब लगभग मिट चुका था वे जानते थे कि जिंदगी आजकल कठोर और असुरक्षित थी वे अक्सर भूखे व ठंड में कड़कड़ाते रहते और वे सामान्यतः काम करते रहते जब तक सो नहीं जाते लेकिन निसंदेह पुराने दिन इससे बदतर रहे होंगे ऐसा विश्वास करके वे खुश होते इसके अलावा उन दिनों वे गुलाम थे और अब स्वतंत्र हैं और यही सबसे बड़ा फर्क है स्कूलर ये बात कहना कभी नहीं चूकता था वहां अब ज्यादा लोगों को खाना खिलाना पड़ता था हेमंत ऋतु में चार सुअरों ने एक साथ बच्चे दिए थे और उनके बीच 31 बच्चे थे छोटे बच्चे चितकबरे थे और चूंकि फार्म में नेपोलियन इकलौता पुरुष था तो उनके पितृत्व का अनुमान लगाना कठिन नहीं था बाद में सूचित किया गया जब ईंट और लकड़ी खरीदी जाएगी तो फार्म हाउस के बगीचे में एक स्कूल का कमरा भी बनेगा अभी के लिए छोटे सुअरों को खुद नेपोलियन फार्म हाउस की रसोई में ही शिक्षा देगा वे अपना अभ्यास बाघ में करते और वहां दूसरे जानवरों के साथ खेलने के लिए हतोत्साहित किया जाता इसी समय एक नियम बनाया गया कि जब सुअर और अन्य जानवर रास्ते में मिलें, तो दूसरा जानवर एक तरफ खड़ा हो जाएगा और यह भी कि सब सुअर जैसे भी हों उनको विशेष अधिकार होगा कि इतवार को अपनी पूंछ में हरा फीता पहन सकते थे फार्म का ये वर्ष काफी सफल रहा था लेकिन पैसे की फिर भी कमी थी वहां स्कूल के कमरे के लिए ईंट बालू और चूना खरीदना था और अब यह कि फिर बचत करना जरूरी हो जाएगा पवन चक्की के कलपुर्जों के लिए फिर घर के लिए वहां तेल वाला दीपक लैम्प और मोमबत्ती भी चाहिए थी नेपोलियन ने अपने भोज के लिए चीनी जबकि उसने दूसरे सुअरों के लिए चीनी मना कर दी थी ये कहकर कि इससे वो मोटे हो जाएंगे इसके अलावा सामान्य बदलने वाली चीजें जैसे कीलेजार डोरी कोयला तार लोहा और कुत्ते के बिस्कुट आदि फूस का एक हिस्सा और आलू की फसल का एक अंश बेच दिया गया था और अंडों का अनुबंध बढ़कर 600 अंडे हर हफ्ते का हो गया था इसलिए उस साल मुर्गियां काफी मुश्किल से उतने ही चूजे पैदा कर पाईं जिससे उनकी संख्या पहले जितनी ही रहे राशन को दिसंबर में कम कर दिया गया और फिर फरवरी में तेल बचाने के लिए बाड़े में चिराग जलाना निषेध कर दिया गया लेकिन सुअर काफी आराम में दिख रहे थे और वास्तव में अगर कुछ था तो वे और मोटे होते जा रहे थे फरवरी की दूसरी पारी की एक दोपहर में कोई सौंधी मसालेदार और पौष्टिक सी खुशबू जैसी जानवरों ने पहले कभी सूंघी नहीं थी प्रांगण के एक तरफ से आ रही थी जहां मदिरा घर था जो जोन्स के समय से ही किसी काम में नहीं लिया जा रहा था और रसोई घर के आगे बना था किसी ने कहा कि यह जौ पकने की गंध है जानवरों ने हवा को सूंघा और उत्सुकता से सोचने लगे कि कहीं हमारे रात को खाने के लिए गर्मागर्म दलिया तो नहीं बन रहा है लेकिन उन्हें कोई गर्म दलिया नहीं दिखी और आने वाले इतवार को घोषणा हो गई कि अब सिर्फ सुअरों के लिए ही जौ रखा जाएगा बाग के आगे वाले मैदान में पहले ही जौ बोया जा चुका था जल्दी ही खबर मिली कि अब हर सुवर को रोज एक गिलास बियर की खुराक मिला करेगी और खुद नेपोलियन को एक गैलन जो उसे हमेशा क्राउन डर्बी सूप के डोंगे पर परोसी जाती अगर कुछ कठिनाई सहनी भी पड़े तो उसका आंशिक कारण था कि आज जिंदगी पहले की अपेक्षा ज्यादा गरिमामय थी ज्यादा गाने ज्यादा भाषण ज्यादा जुलूस नेपोलियन का निर्देश था कि हफ्ते में एक बार सहज स्फूति भरा प्रदर्शन नाम का कार्यक्रम होगा जिसका उद्देश्य होगा पशु फार्म में संघर्ष और फतेह या जीत का उत्सव मनाना तय समय पर जानवर अपना काम छोड़कर फार्म की सीमा पर फौजी ढंग से कदम ताल करते हुए चक्कर लगाएंगे जिसका नेतृत्व सुअर करेंगे उसके बाद घोड़े फिर गायें भेड़ें और फिर मुर्गी बत्तख आदि जुलूस के बगल में कुत्ते होंगे कदम ताल के सबसे आगे नेपोलियन का काला मुर्गा होगा बॉक्सर और क्लोवर हमेशा अपने बीच हरे रंग का झंडा लेकर चलते थे जिसमें एक खुर सींग और बैनर पर लिखा होगा नेपोलियन दीर्घजीवी रहे उसके बाद वहां नेपोलियन के सम्मान में लिखी कविताओं को पढ़ा जाता और फिर स्क्वीलर के भाषण में अनाज के बढ़े हुए उत्पादन के नए आंकड़े होते और इस सुअवसर पर बंदूक से गोलियां भी दागी जातीं। भेड़े सहज स्फूर्ति भरा प्रदर्शन की सबसे ज्यादा भक्त थीं और अगर कभी कोई शिकायत करता जैसा कि कभी कुछ जानवरों ने किया था जब कोई सुअर या कुत्ते नहीं होते कि यह समय की बर्बादी है और इसका मतलब सिर्फ ठंड में खड़ा रहना है तब भेड़े जोर जोर से चार पैर अच्छे दो पैर खराब गाकर उन सबको चुप करा देती लेकिन कुल मिलाकर सब जानवर मिलकर इन उत्सवों का आनंद उठाते उन्हें राहत का एहसास होता यह याद करके कि वह सच में अपने मालिक खुद हैं और जो काम वे करते हैं वह अपने फायदे के लिए होता है इस तरह गानों के साथ जुलूस स्क्इलर के आंकड़ों की सूची बंदूक का धमाका मुर्गों की पकपकाहट और झंडे का लहराना इन सब में वे भूल जाते कि आधे से ज्यादा समय उनका पेट आधा ही भरा होता था अप्रैल में पशु फार्म को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और राष्ट्रपति चुनना आवश्यक हो गया वहां एक ही उम्मीदवार था नेपोलियन जिसे निर्विरोध चुन लिया गया उसी दिन बताया गया कि नए दस्तावेज मिले हैं जो ज्यादा विस्तार के साथ स्नोबॉल और जोन्स की सांठगांठ के बारे में बताते हैं अब ऐसा लगता है कि जैसे जानवर पहले कल्पना करते थे कि स्नोबॉल ने केवल गौशाला के युद्ध को योजनाबद्ध तरीके से हराने का प्रयास ही नहीं किया था बल्कि खुले आम जोन्स की तरफ से लड़ा था असल में यह वही था जो वास्तव में आदमियों की सेना का नेतृत्व कर रहा था और युद्ध में हमला बोलते वक्त कहा था मानवता लंबे समय तक जिंदा रहे स्नोबॉल की पीठ के घाव कुछ जानवरों को आज भी याद हैं वे घाव नेपोलियन के दांतों द्वारा हुए थे गर्मी के मध्याहन में मोजेस काला कौआ का अचानक फार्म में दिखा कई वर्षों की अनुपस्थिति के बाद उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ था वह अभी भी काम नहीं करता और अभी भी उस लय में शुगर कैंडी पर्वत के बारे में बात करता वह शाखा में बैठ जाता अपने काले पंखों को फड़फड़ाता और जो कोई सुनने को तैयार होता उससे घंटों बात करता वहां ऊपर दोस्तों अपनी बड़ी चोंच आकाश की ओर करते हुए गंभीरता से कहता वहाँ ऊपर बस उस काले बादलों के बाद जो तुम देख रहे हो शुगर कैंडी पर्वत है एक संपन्न देश जहां हम गरीब जानवर बिना मेहनत करे जिंदगी भर आराम से रह सकते हैं उसने यह भी दावा किया कि अपनी एक ऊंची उड़ान के दौरान वहां पर जा चुका हूं और मैंने देखा है ना खत्म होने वाले दूब के मैदान अलसी के केक और झाड़ियों में उगे चीनी के ढेले कई जानवर उस पर विश्वास करते थे वे तर्क देते कि यहां उनकी जिंदगी भूख से ग्रसित और परिश्रम से भरी हुई है क्या यह सही नहीं है यहां से अच्छी दुनिया का कहीं और भी अस्तित्व हो एक बात जो कठिन थी समझनी वह था सुअरों का मोजेस के प्रति उनका नजरिया उन सब ने तिरस्कारपूर्ण ऐलान कर दिया था कि उसकी शुगर कैंडी पर्वत की कहानियां सब झूठी हैं और फिर भी उन्होंने उसे फार्म में रहने की अनुमति दे दी कोई काम ना करना साथ में भत्ते में हर दिन एक गिलास बियर खुरों के स्वस्थ होने के बाद बॉक्सर और ज्यादा श्रम करने लगा सच में उस साल जानवरों ने गुलामों की तरह काम किया फार्म के नियमित कामों के अलावा पवन चक्की का पुनर्निर्माण स्कूल का कमरा छोटे सुअरों के लिए भी बनाना था जो मार्च में शुरू हो चुका था कभी कभी कम भोजन के साथ लंबे घंटे तक काम करना कठिनाई से सहन होता लेकिन बॉक्सर कभी नहीं रुका कभी उसके कहने या काम करने के ढंग से यह पता चल पाता कि काम करने की उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही है उसकी शक्ल थोड़ी बदल गई थी उसकी खाल की चमक पहले की अपेक्षा कम हो गई थी और उसके विशाल कूल्हे सिकुड़ से गए थे दूसरे कहते जब हरियाली आएगी तब बॉक्सर फिर से ठीक पहले जैसा हो जाएगा लेकिन बसंत ऋतु आई बॉक्सर ज्यादा मोटा नहीं हुआ किसी समय खदान के ऊपर ढलान पर जाते वक्त जब वह बड़े शिलाखंड के भार को उठाने के लिए मांसपेशियों को तानता तो ऐसा लगता कि सिर्फ संकल्प शक्ति के बल पर वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ है ऐसे समय में उसके होठों से लगता जैसे कह रहा हो मैं ज्यादा मेहनत से काम करूंगा उसकी कोई आवाज नहीं रह गई थी एक बार फिर क्लोवर और बेंजामिन ने उसे चेताया कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे लेकिन बॉक्सर ने कोई ध्यान नहीं दिया उसका बारहवा जन्मदिन आ रहा था उसको परवाह नहीं थी कि क्या होगा जब तक कि उसकी सेवा निवृत्ति से पहले अच्छे पत्थरों का बड़ा ढेर ना इकट्ठा हो जाए गर्मी में देर शाम फार्म में अफवाह फैली कि बॉक्सर को कुछ हो गया है वह अकेले ही विशाल पत्थरों के भार को घसीटकर पवन चक्की में ला रहा था और सही में अफवाह सच थी कुछ मिनटों बाद दो कबूतर उड़ते हुए खबर लाए बॉक्सर गिर गया है वह एक तरफ करवट करके लेटा हुआ है और उठ नहीं पा रहा है फार्म के लगभग आधे जानवर उस टीले की तरफ भागे जहां पवन चक्की खड़ी हुई थी वहां बॉक्सर गाड़ी के डंडों के बीच लेटा हुआ था उसकी गर्दन खिंची हुई थी वह अपना सर भी नहीं उठा पा रहा था उसकी आंखें भावशून्य हो गई थी उसका शरीर पसीने से तरबतर था उसके मुंह से खून की पतली धार टपक रही थी क्लोवर घुटनों के बल उसके पास बैठ गई बॉक्सर वह चिल्लाई तुम कैसे हो यह मेरा फेफड़ा है बॉक्सर ने कमजोर आवाज में कहा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं सोचता हूं मेरे बिना तुम लोग पवन चक्की पूरी कर लोगे वहां अच्छा खासा पत्थरों का ढेर इकट्ठा हो चुका है वैसे भी मेरे पास केवल एक ही महीना था तुम लोगों से सच कहूं तो मैं सेवा निवृत्त होने के बारे में सोच रहा था और क्योंकि बेंजामिन भी बूढ़ा हो रहा है यदि वे उसे भी उसी समय सेवा निवृत्त कर दें, और वह मेरा साथी बन जाएगा हमें तुरंत सहायता बुलानी चाहिए टोवर ने कहा कोई दौड़ो और स्क्वीलर को बताओ कि क्या हुआ है सब जानवर तुरंत ही फार्म हाउस की तरफ स्क्वीलर को खबर देने के लिए दौड़े केवल क्लोवर रह गई और बेंजामिन, जो बिना बोले बॉक्सर के बगल में लेट गया था और अपनी लंबी पूंछ से मक्खियों को बॉक्सर से दूर रख रहा था करीब पौन घंटे बाद पूरी सहानुभूति और चिंता के साथ स्क्वीलर आया उसने कहा कि दोस्तों नेपोलियन को इस दुर्घटना जो फार्म के वफादार कार्यकर्ता के साथ हुई है उसका बहुत दुख है और वह बॉक्सर को इलाज के लिए विलिंगडन के अस्पताल में भिजवाने की व्यवस्था कर रहा है इस पर जानवर कुछ बेचैन हो गए मॉली और स्नोबॉल के अलावा किसी जानवर ने फार्म नहीं छोड़ा था और उनको यह सोचकर अच्छा नहीं लगा कि उनका बीमार दोस्त मनुष्यों के हाथों में होगा हालांकि स्कूलर ने उन्हें आसानी से आश्वस्त कर दिया विलिंगडन में जानवरों का डॉक्टर बॉक्सर का इलाज फार्म पर करने की अपेक्षा वहां ज्यादा संतोषजनक ढंग से कर पाएगा इसके लगभग आधे घंटे बाद जब बॉक्सर थोड़ा ठीक हुआ तब तकलीफ के साथ पैरों पर खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए अपने बाड़े तक जाने में सफल हो गया जहां क्लोवर और बेंजामिन ने उसके लिए घास का एक अच्छा बिस्तर तैयार कर रखा था अगले दो दिन तक बॉक्सर अपने बाड़े में ही रहा सुअरों ने भी एक बड़ी बोतल भेजी जिसमें गुलाबी रंग की दवाई थी जो उन लोगों को स्नान घर में दवाई के डिब्बे में मिली थी फ्लोवर उसे भोजन के बाद दिन में में दो बार दवाई को को को बॉक्सर देती, शाम को उसके बाड़े में लेटती और उससे बात करती जबकि बेंजामिन उसके ऊपर से मक्खियां हटाता रहता बॉक्सर ने कहा जो हुआ है उससे दुखी नहीं है अगर वह ठीक होता है तो अगले तीन वर्षों तक जीने की उम्मीद रखता है और वह आने वाले शांतिपूर्ण दिनों की ओर देख रहा है जो वह चरागाह के एक कोने में बिताएगा यह पहला अवसर होगा जब वह फुर्सत में पढ़ सकेगा और अपने दिमाग को निखार सकेगा उसने कहा कि उसका इरादा है कि बाकी बची हुई जिंदगी वह वर्णमाला के बाकी बचे हुए बाईस अक्षरों को सीखने में बिताएगा यद्यपि बेंजामिन और क्लोवर अपने कार्य समय के बाद ही बॉक्सर के साथ होते उस दिन दोपहर के समय एक गाड़ी उसको लेने आई एक सुअर की देखरेख में सब जानवर काम में लगे हुए कद्दू की छटाई कर रहे थे तब वे हैरान रह गए जब उन्होंने बेंजामिन को फार्म हाउस की ओर से दौड़कर आते हुए देखा वह ऊंची आवाज में चीख रहा था ये पहली बार था जब उन्होंने बेंजामिन को उत्तेजित देखा था वास्तव में यह पहली बार था जब किसी ने उसे दौड़ते हुए देखा था जल्दी जल्दी वह चिल्लाया तुरंत आओ वे बॉक्सर को ले जा रहे हैं सुअर की आज्ञा का इंतजार किए बिना जानवरों ने अपना काम आधे में छोड़ा और फार्म के घर की तरफ दौड़ पड़े सही में आंगन में एक बंद गाड़ी खड़ी थी जिसे दो घोड़े हांक रहे थे उसके किनारे में कुछ लिखा था और गेंदबाजों जैसी टोपी पहने मक्कार सा दिखने वाला आदमी गाड़ीवान की जगह में बैठा था और बॉक्सर का बाड़ा खाली था जानवर गाड़ी के चारों तरफ जमा हो गए अलविदा बॉक्सर वे एक साथ बोले अलविदा मूर्खो मूर्खो बेंजमिन चिल्लाया उनके चारों तरफ उछलते हुए और अपने छोटे खुरों को जमीन पर पटकते हुए मूर्खों क्या तुमने नहीं देखा कि गाड़ी के किनारे क्या लिखा है उससे जानवर रुके और वहां खामोशी छा गई म्यूरियल ने शब्दों को पढ़ना शुरू किया लेकिन बेंजामिन ने उसे एक तरफ धक्का दिया और मौन से सन्नाटे के बीच पढ़ने लगा अल्फ्रेड सीमांड घोड़ों का कसाई और गोंद की भट्टी विलिंगडन खाल और अस्थि चूर्ण का वितरक कुत्तों का आपूर्ति करता सब जानवरों ने विभत्स चीतकार निकाली इसी समय बॉक्स में बैठे आदमी ने घोड़े को चाबुक मारी और गाड़ी प्रांगण के बाहर तेज चाल से निकली सब जानवर पीछे चले जोरों की आवाज से रोते हुए क्लोवर सबको हटाते हुए भागते भागते आगे आई गाड़ी ने चाल तेज कर दी क्लोवर ने अपने छोटे पैरों से भरसक कोशिश की दौड़ने की लेकिन सिर्फ तेज ही चल सकी बॉक्सर वह चीखी बॉक्सर बॉक्सर बॉक्सर। और उसी पल जैसे उसने बाहर का कोलाहल सुन लिया हो उसका चेहरा नाक के नीचे सफेद धारी गाड़ी के पीछे वाली छोटी सी खिड़की पर दिखा बॉक्सर क्लोवर दारूण आवाज में बोली बॉक्सर बाहर निकलो जल्दी बाहर निकलो वे तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ ले जा रहे हैं सब जानवर एक साथ चिल्लाने लगे उतर जाओ बॉक्सर उतर जाओ लेकिन गाड़ी ने रफ्तार तेज कर दी थी और वह उनसे दूर चली जा रही थी यह पक्का नहीं था कि बॉक्सर ने समझा हो जो क्लोवर ने कहा था लेकिन कुछ क्षण के लिए खिड़की से बॉक्सर का चेहरा गायब हो गया और गाड़ी के अंदर से खुर पटकने की तेज आवाज आने लगी वह खुरों से चोट करता हुआ गाड़ी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था एक समय था जब बॉक्सर के खुरों की चोट से गाड़ी माचिस की डिबिया की तरह चूर चूर हो जाती थी लेकिन अफसोस उसकी ताकत ने उसका साथ छोड़ दिया था और कुछ समय बाद खुरों का पीटना धीमा हुआ और फिर बंद हो गया हताश होकर जानवरों ने गाड़ी चलाने वाले उन दो घोड़ों से गाड़ी रोकने का अनुरोध किया दोस्त दोस्त चिल्लाए। तुम अपने भाई को मौत के पास मत ले जाओ लेकिन वे मूर्ख जानवर इतने अबोध थे कि कुछ समझ नहीं पाए क्या हो रहा है उन्होंने अपने कान पीछे कर अपनी रफ्तार बढ़ा दी बॉक्सर का चेहरा दोबारा खिड़की से नहीं दिखा बहुत देर के बाद किसी ने पांच फाटक आगे जाकर बंद करने की सोची लेकिन दूसरे ही क्षण गाड़ी उसके बाहर चली गई और शीघ्रता से आगे सड़क पर से ओझल हो गई बॉक्सर कभी दोबारा नहीं दिखा तीन दिन बाद सूचित किया कि विलिंगडन के अस्पताल में बॉक्सर की मौत हो गई बावजूद खास देखरेख के जो एक घोड़े को मिल सकती थी स्क्वीलर ने आकर दूसरों को इस खबर की सूचना दी उसने कहा कि बॉक्सर के आखिरी क्षणों में वह वहां था वह सबसे ज्यादा दिल छूने वाला दृश्य था जो अभी तक मैंने देखा है स्क्वीलर ने आगे के पैर उठाकर और आंसू पहुंचते हुए कहा अंतिम क्षणों तक मैं उसके बिस्तर के पास था और अंत में लगभग इतनी कमजोरी में ना बोल सकने की हालत में भी उसने मेरे कान में फुसफुसाया कि उसे दुख है कि पवन चक्की के पूरे होने से पहले ही वह जा रहा है आगे दोस्तों वह धीमे से बोला विद्रोह के नाम पर आगे बढ़ो पशु फार्म हमेशा जिंदा रहे दोस्त कॉमरेड नेपोलियन दीर्घायु हो नपोलियन हमेशा सही है यही उसके अंतिम शब्द थे दोस्तों यहां स्क्वीलर का हावभाव अचानक बदल गया वह कुछ पल के लिए पहले शांत हो गया और पहले उसकी छोटी आंखों ने शंकित निगाहों से इधर उधर देखा फिर आगे बोला उसने कहा उसको जानकारी मिली है कि एक मूर्खतापूर्ण और बुरी अफवाह फैली थी कि उस समय जब बॉक्सर को हटाया जा रहा था कुछ जानवरों ने देखा था कि जो गाड़ी बॉक्सर को ले गई थी उसमें लिखा था घोड़ों का कसाई और वे सचमुच में इस निष्कर्ष में पहुंच गए कि बॉक्सर को कसाई के पास भेजा जा रहा है स्क्वीलर ने कहा यह लगभग अविश्वसनीय था कि कोई जानवर इतना बेवकूफ हो सकता है यकीनन वह क्षोभ से चिल्लाया वह अपनी पूछ हिला रहा था और इधर उधर कूद रहा था वास्तव में वे हमारे प्यारे नेता दोस्त नेपोलियन को इससे बेहतर जानते हैं लेकिन इसका जवाब एकदम सरल है गाड़ी पहले एक कसाई की संपत्ति थी और जानवरों के एक शल्य चिकित्सक के द्वारा खरीदी गई है उसने अभी तक पुराना नाम नहीं मिटाया है इसी वजह से इस तरह की गलतफहमी पैदा हुई यह सुनकर जानवरों को बहुत राहत मिली और जब स्क्लर ने बॉक्सर की मृत्युशैया का सचित्र वर्णन किया उसकी सराहनीय देखभाल और महंगी दवाइयां जो नेपोलियन ने बिना दाम की परवाह किए बगैर खरीदी थीं जानवरों का आखिरी संदेह भी मिट गया और जो दुख उन्हें अपने दोस्त की मृत्यु का था वह कम हुआ यह जानकर कि कम से कम वह मरते वक्त खुश था अगले इतवार नेपोलियन खुद सुबह आया और बॉक्सर के सम्मान में एक छोटा सा भाषण दिया उसने कहा यह संभव नहीं हो पाया कि उनके दिवंगत दोस्त के अवशेष को फार्म पर अंतिम संस्कार के लिए लाया जा सके लेकिन उसने एक बड़ा पुष्पहार जो फार्म हाउस के बगीचे के कल्प वृक्ष के खुशबूदार चमकते पत्तों से बनाया गया था उसको बॉक्सर की कब्र पर रखने के लिए भेज दिया है और कुछ ही दिनों में सुअर विचार कर रहे हैं कि बॉक्सर के सम्मान में यादगार प्रीति भोज दिया जाए नेपोलियन ने अपने भाषण का अंत बॉक्सर के दो पसंदीदा सूत्रवाक्य से किया मैं ज्यादा मेहनत से काम करूंगा और दोस्त कॉमरेड नेपोलियन हमेशा सही है उसने कहा यह सूत्र वाक्य हर जानवर को अपनाना चाहिए प्रीतिभोज के लिए निश्चित दिन में विलिंगडन से बनिए की गाड़ी आई और एक बड़ी सी लकड़ी की पेटी फार्म हाउस पर पहुंची उस रात जोर जोर से गाने की आवाज आई और फिर उसके फौरन बाद वह आवाज आई जिससे लगा कि भयंकर लड़ाई हुई और 11 बजे शीशे के टूटने के तेज धमाके के साथ खत्म हुई दूसरे दिन दोपहर तक फार्म हाउस से किसी के हिलने की आवाज तक नहीं आई और कहीं से यह खबर फैली कि सुअरों को कहीं से धन मिला है अपने लिए विस्की की दूसरी पेटी खरीदने के लिए